सुबह मंगला आरती फिर बालभोग ठाकुर जी का विश्राम दोपहर को भोजन आरती पूजा ऐसे पांच टाइम सात टाइम तीन टाइम बना लेते तो भगवान की आरती भी चरणों से लेकर फिर घुटनों से फिर भगवान के वक्षस्थल आदि करते करते मंडल के तरफ घुमाते विधिवत आरती होती भगवान को रात्रि को भोजन आदि फिर दूध थोड़ी देर के बाद फिर शयन आदि तो भक्ति मार्ग में दिन भर भगवताकार वृत्ति बने इसलिए भिन्न भिन्न ढंग की पूजाओं का विधान कर दिया गया की भक्त की भगवताकार भावना बन जाए योग मार्ग में आसन आदि करके रजोगुण को हटाया जाए नहीं तो क्या के बैठेंगे योग करेगा तो झोंका आएगा तो आसन प्राणायाम आसन से स्थूल निद्रा का त्याग और प्राणायाम से सूक्ष्म निद्रा पर हुई जाए इसलिए योग मार्ग वालों को आसन प्राणायाम पर ध्यान देना पड़ता है नहीं तो ऐसे ध्यान करेंगे तो बस थोड़ी देर हुआ न हुआ मनोराज में चला जाएगा मन या तो झोंके में चला जाएगा इसलिए योग मार्ग वाले को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आठ नियम होते हैं यम में अहिंसा स्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये गुण समाये हुए हैं यम कह दिया तो मन को रोकना हिंसा न करना हिंसा तो भी तीन प्रकार की शरीर से मन से और वाणी से शरीर से हिंसा न हो जीव जंतु न मरे किसी के हिंसा न हो शरीर से मन से किसी का बुरा न सोचें अगर बुरा सोचेंगे तो ध्यान भजन क्या होगा मन विक्षिप्त रहेगा और वाणी से किसी को ऐसा शब्द न बोलें वाणी से बोलने के पहले तो मन अपना बिगड़ेगा और हम बोलेंगे तो वो भी बोलेगा तो उसके एक दूसरे के आप शब्द और एक दूसरे की जिनिंदा क्रिटिसाइज ये रहेगी तो योग सिद्धि कैसे आएगी तो यम नियम ठीक ढंग से टाइम से उठे ऐसा नहीं रात को देर तक जागता रहे एक बजे दो बजे सोए फिर सुबह चार बजे उठे पाँच बजे तो जोका खाएगा रात्रि को दस बजे सो जाए सुबह चार बजे उठे नरसिम मेहता ने कहा कि षड़घरी घड़ी हो छः घड़िया हो सूरज उगने में उस समय साधक को उठ जाना चाहिए घड़ी माना सवा दो घंटा सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए साधक को और हरि के भक्ति में ध्यान में बैठना चाहिए तो सुबह ऐसे रात को दस बजे सोएगा तभी सुबह चार बजे पौने चार उठेगा अगर जो चार पाँच चार साढ़े चार के बाद भी सोते रहते तो उनको फिर शरीर का जो सत्व है सार है ब्रह्मचर्य की शक्ति उसमें प्रॉब्लम होता है निस्तेज हो जाएगा इसलिए उसके जीवन में चाहे भक्त भक्त तो हो चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो आरंभ में ज्ञान मार्ग में जाने वाले साधक को भी बड़ा नियम रखना पड़ता है एकांतवास आदि ये वो तो यम नियम भक्ति मार्ग वाले को भी ध्यान तो करना ही पड़ता है भक्ति करते करते भगवान के श्री विग्रह को देखते देखते ध्यानस्त तो होना है योग वाले को तो ध्यान करना ही करना है मुख्य उसका ध्यान है वेदांत वाले का मुख्य वेदांत है लेकिन ध्यान तो उसको भी है भक्ति वाले को मुख्य भक्ति है लेकिन ध्यान तो उसको भी है तो ध्यान के बिना चित्त एकाग्र नहीं होता एकाग्र चित्त में योग्यता आएगी निर्मलता आएगी सामर्थ्य आएगा तो योग मार्ग में जाने वाले को भी ध्यान की जरूरत और ध्यान में आने वाले विघ्न हटाने के लिए यम नियम आदि हैं। तो अहिंसा अस्त्य अस्त्य माना चोरी नहीं करना किसी की कोई वस्तु कितनी भी कीमती हो या छोटी हो बड़ी हो चुरा कर खाना चुरा कर लेना अथवा चुराना, चुराने की मुराद रखना वो साधना में बड़ा भारी विघ्न है हिंसा अस्त्य तो शरीर से हिंसा न हो मन से हिंसा न हो वाणी से हिंसा न हो चोरी ना हो ब्रह्मचर्य का पालन हो आदि तो उसका योग छह महीने में ही सिद्ध हो जाता है छ महीने में बहुत सारी ऊंचाई आती है लेकिन ये नियम नहीं पालते तो छह साल भी कम है और छह सौ साल भी कम है ब्रह्मचर्य पाले अहिंसा अस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह खैर परिग्रह तो अपने आश्रम वालों में है ही विचारों में सादा सुदा खाना पीना जो थोड़ा बहुत आवश्यक है कपड़ा लाता बाकी ज्यादा परिग्रह नहीं ये तो ठीक है जो परिग्रह रखते तो उसको संभालना पड़ता है उसका ध्यान होता है चिंतन होता है उन वस्तुओं का इसलिए ज्यादा परिग्रह भी ठीक नहीं तो खाली अपरिग्रह तो एक अंग हुआ ब्रह्मचर्य एक अंग है अहिंसा एक अंग है तो ये सब अंगों को लेकर फिर चुपचाप बैठे नहीं फिर योग करें, तो अभ्यास करें, तो योग में भी चुपचाप नहीं बैठना शून्य नहीं होना है अगर भक्ति मार्ग है तो भगवताकार वृत्ति करें। योग मार्ग है तो वृत्ति शांत करे वृत्ति का पेट खाली करे और ज्ञान मार्ग है तो वृत्ति ब्रह्माकार करे भक्ति में बैठ जाएगा सुनमन तो फिर झोका खाएगा योग में बैठ जाएगा सुनमुन तो रसा स्वाद या झोका कुछ आ जाएगा ज्ञान मार्ग वाला भी सुनमुन बैठ जाएगा तो क्या हुआ? सुन्न हो जाएगा तो ये सर्वांगी समझ होनी चाहिए तभी पूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है अपूर्ण गुरु की कृपा चाहिए तो पूर्ण गुरु का ज्ञान मिलेगा इसलिए कई बिचारे मेहनत करते तप करते ध्यान करते भक्ति करते त्याग करते और फिर भी देखते ठंड ठंड पाल तो शास्त्र झूठे नहीं है मार्गदर्शक गुरु झूठे नहीं है और साधना करने वाला साधक भी झूठा नहीं है लेकिन कहीं न कहीं ना समझी रह गई कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह गई तो विज्ञान की बातें तो बदल जाती झूठी हो सकती है कई बार निकलती विज्ञानी बोलते जो स्त्री अपना यौवन की रक्षा करना चाहती है स्वास्थ्य सुरक्षित रखना चाहती है वो अपने बच्चों को अपना दूध न पिलाए क्योंकि दूध एक प्रकार का अपनी शक्ति ही तो है अपने रक्त में से ही तो बनता है तो फिर स्त्री का यौवन बालक चूस लेता है इसलिए युवतियां बच्चे को जन्म दे एनिमल फूड पर रखे ऐसा विज्ञानियों ने बोला था और बाद में उन्हीं को ये बात बोलनी पड़ी कि एनिमल फूड जो है पशु की बुद्धि मानवीय बुद्धि से कम है तो शुरुआत में बच्चे को पशु का दूध पिलाएंगे तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा और मां का वात्सल्य नहीं मिलेगा विज्ञानियों ने प्रयोग किए बंदरी के बच्चे को आर्टिफिशियल बंदरी के गोद में धर दिया दूध मिलता रहे ऐसी व्यवस्था की उस आर्टिफिशियल बंदरी में और वो बंदरी हाथ पेर भी हिलाती रहे तो आर्टिफिशियल बंदरी का दूध पीकर वो जो बंदर है ना वो चिड़चिड़िया हो गया बच्चा क्योंकि असली माँ का वात्सल्य नहीं मिला और असली माँ का जिसको वात्सल्य मिला उस बंदर में चिड़चिड़ियापन नहीं के बराबर रहा और भी कई गुण उसके जो मां के वात्सल्य से पनपते हैं तो उस नतीजे पे आए कि जिन बच्चों को वात्सल्यता के साथ मां का दूध नहीं मिलता वे बच्चे ठीक से उनका दिमाग डेवलप नहीं होता और मां को प्रसूति के बाद जो कुदरत ने दूध बनाने की क्षमताएं दी शरीर में और वो दूध है तो उसका उपयोग न होने से माइयों को स्तन का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती तो बार बार उन्होंने फिर प्रचार किया जख मार के बात बोलना पड़ा कि मां जिस बालक को जन्म देती है तो उसका कर्तव्य है कि बच्चे को अपना ही दूध पिलाए उन्होंने कहा था कि अब एनिमल, एनिमल ही एनिमल फूड ही उसके लिए व्यवस्था करें अपना दूध नहीं पिलाए वो विज्ञान ने कहा था और फिर विज्ञान कहने लगा कि अपना ही दूध पिलाए तो क्योंकि विज्ञान की खोज मती तक है और मती में एक से एक बढ़कर आविष्कार होने की संभावना है और एक से एक बढ़कर गलती होने की भी संभावना है तो मती से मत मतांतर बनते हैं लेकिन व्यास जी अथवा कृष्ण या राम यहां जो मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं, वो मती न लखे जो मती लखे मती तो बदल जाती है, और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की मती होती है इसलिए मत मतांतर किसी एक पैगंबर का कुछ मत होगा तो दूसरा पैगंबर आएगा तो उसका मतान्तर हो जाएगा किसी एक पंथ या मत या कोई संस्था का जो सिद्धांत है वो दूसरा आदमी आएगा तो उसमें उस व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार दूसरे आ जाए लेकिन जो परमात्मा को पाने का जो सिद्धांत है वो मति से नहीं बनाया गया मति से पार मंत्र दृष्टा ऋषि न मंत्र करता रहा मंत्र दृष्टा ऋषि मंत्र का करता नहीं है मंत्र का दृष्टा है वेद किसी पुरुष का नहीं अपौरुष है जहाँ पुरुष माना जीव खो गया जैसे बुलबुला खो गया सागर हो गया ऐसे ही जिसकी मति और जीव ब्रह्म में विलय हो गया उस ब्रह्म के स्पूर्ण से जो ज्ञान निकला वेद माना जानकारी वो अपौरुष वेद माना जाता है वो पहले भी उतना ही सत्य था अभी भी उतना सत्य है बाद में भी उतना ही सत्य रहेगा। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा में जो एक हो गए उन महापुरुषों को गुरु कहा जाता है विवेकानंद ने कहा कि दुनिया के सब मत सब मजहब सब उपासना पद्धतियां रसतल में चली जाए फिर भी धर्म फिर से उत्पन्न हो जाएगा अगर धरती पर एक भी ब्रह्मवेता है एक भी साक्षात्ी पुरुष है और एक उनका सत शिष्य है तो सतशिष्य का सत आचरण देखकर गुरु उसको सत उपदेश देगा वो शास्त्र बन जाएगा सत में टिककर ऋद मंत्र आता है सर्वस्तरतु ऋतु हम सब अपने अपने दुर्ग से अपने अपने कल्पित दायरो से मान्यताओं से तर जाए सर्वोभद्राणी पश्यतु हम सब मंगलमय देखें। सर्व सदबुद्धि मापनो तो हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो बुद्धि तो सबके पास है मच्छर के पास भी बुद्धि तो है पेट भरने की बच्चे पैदा करने की प्रॉब्लम आए तो भाग जाने की सुविधा आए तो वहां सेट होने की इतनी बुद्धि तो मच्छर में भी है कुत्ता में घोड़ा में गधा में मनुष्य में है किन वेद भगवान ने कितनी सुंदर बात कही सर्वस्तर तो दुर्गा हम सब अपने अपने दुर्ग से अपने अपने दायरे से अपने अपने मान्यताओं के जो दुर्ग रचे हैं उससे हम तर जाए अपने अपने खाबोचे में पड़े हैं मान्यताओं के उससे हम तर जाए सर्वभद्राणी पशतु हम सब मंगलमय देखें सर्व सद्बुद्धि मापन हो तो हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो ताकि सत्य में विश्रांति कर सके सर्व सर्वस्तु नंदत हम सब एक दूसरे को मदद रूप हो तो उत्तम साधक को उचित है कि अपने से जो छोटा साधक है उसको आध्यात्मिक रास्ते मदद करे छोटे साधक का कर्तव्य के उत्तम साधक ऊंचे साधक का सहयोग करे तो वो सहयोग क्या करेगा जो ज्ञान ध्यान में छोटा है वो सहयोग क्या करेगा तो जैसे गुरु गुरु ज्ञान ध्यान में आगे हैं अशिष्य छोटा साधक है वो तो गुरु की सेवा कर लेता है गुरु के कपड़े धो देता है गुरु के आश्रम में सबरी बुआरी कर देती है तो उतना वो मतंग ऋषि का जो काम है बट जाता है तो वो आध्यात्मिकता का प्रसाद ज्यादा बांटते तो पुण्य के भागी बनते तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो योगी हैं उनके निकट रहना भी बड़ा पुण्यदायी होता है उनका दर्शन भी पुण्यदायी होता है उनके निकट निवास मिल जाए उनके इलाके में रेंज में तो भी बड़ा पुण्य होता है अब जैसे ये वो गधे वाले हैं और दिन रात गधों को गालियां देते मारते पीटते अब आश्रम के निकट रहे तो धीरे धीरे धीरे धीरे उनके संस्कार बदल गए अब हरिओम हरिओम बोलते गधों को पीटना भी बंद हो गया और उन दारू पी के गालियां देना भी बंद हो गया हालांकि वो बेचारे इधर आके रोज साधना तो नहीं करते लेकिन आश्रम के निकट रहने से भी उनके परिवार में परिवर्तन हो गया तो संघ का इतना बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है तो एक तो वह ध्यान भजन की पवित्र जगह के निकट रहना दूसरा तो उसी जगह में रहना अभी ये डेढ़ सो दो सो जो साधक हो तुम लोग यहाँ महिला आश्रम अपने अपने घर में होते तो अभी आसपास की टीवी रेडियो टह टै मॅ में, में चैच में ही समय जाता कितना भी आंख मूंद के हरी ओम करते तो ऐसी शांतियां ऐसी भक्तियां सुबह सुबह ऐसा सत्संग दर्शन संभव ही नहीं तो पवित्र जगह पर रहते हैं तो स्वाभाविक ही उन्नति होती डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों का सान्निध्य लेना पड़ता है वकील बनना है तो सनत के लिए वकीलों का सान्निध्य प्रैक्टिस आदि करना पड़ता है ऐसे ब्रह्म बनना है योगी बनना है भक्त बनना है तो ब्रह्मवेता योगी और भक्तों के माहौल में ही रहना पड़ता है अकेले जाकर कोई बोले होगा किला जी नहीं बस साधना करो करी ठीक है अकेला जाके साधना करेगा लेकिन अकेले में जाप तप उपवास तो कर सकता है लेकिन दोष अकेले में बैठ के नहीं निकाल सकता ब्रह्माकार वृत्ति अकेले में बैठ के नहीं ला सकता तपस्वी हो सकता है जपी तपी जो बन सकता है लेकिन ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करना है और अपने चित्त के दोष निकालना है तो उसमें साथ बल चाहिए जैसे अकेले कोई बच्चा निकल जाए जंगल में और पढ़ पढ़ के कितना विद्वान होगा उसके लिए कठिन है स्कूल कॉलेज के माहौल में रहता है तो उसके लिए विद्वान होना आसान है ऐसे ही सतगुरुओं के आश्रम में अथवा सतगुरुओं के माहौल में जो रह के साधन भजन करता उसके लिए तो आसान हो जाता है अब शिवलाल को देखो कोई मेहनत नहीं दो टाइम खाना तीन टाइम खाना पीना और आराम से काका काका -का होके पूजे जाते हैं नहीं तो वही काका दो सौ रुपये का धंधा करते सुबह पांच बजे से लेकर रात को ग्यारह बजे तक बसो रुपया न धंधो होटल ऊपर पौना बसो बस याने अदी आपो यानी पेशल आपो याटला पैसा लो अथवा लेने का काउंटर पर तो 200 का दिन भर में धंधा करते तो कि इतना कमाते पच्चीस रूपये और अभी देखो संघ की बलिहारी है और क्या काका ने कोई मजबूरी थोड़ी किया अब तीन बजे उठ के ध्यान भजन मन लग रहा है आज सुबह हम राउंड पे निकले थे चार बजे तो देखा काका का दिया जल रहा है ध्यान में बैठे नहीं तो ऐसा कौन होटल वाला है चार बजे उठ के इतना लंबा सफेद चमचमती दाढ़ी बना ले आरी ही ओम करके ध्यान में बैठा रहे तो संघ भी बड़ा प्रभाव पड़ता है अभी मिनिस्टर आए हैं आठ दिन रहेंगे तो उनको घर में तो रहने की तो ज्यादा सुविधा है आश्रम में तो झाड़ू भी लगाना पड़ता है मिनिस्टर है तो क्या है <laughs> गुरुकुल में रहने के लिए तो सब सादा सुदा हो जीवन होता है फिर भी रह रहे हैं तो कुछ लाभ होता है तभी रहते हैं वकील भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, खैर रही इनका तो मिनिस्टर पोस्ट हमारी मिनिस्टर पोस्ट कहीं बहुमोटी ना केवा एक छत्र राजे और भगवान रामचंद्र जी गुरुकुल में जाके रहे श्री कृष्ण जाके रहे शबरी भीलन अब दूसरी कई शबरिया हो गई लेकिन शबरी भीलन गुरुकुल में रही तक कितना ऊंची आ गई कितनी तेज हो गई आध्यात्मिक रास्ते में कितनी महान बन गई दूसरी कोई घर में रह के इतना भक्ति की और महान बनी हुई संभव नहीं हाँ संभव है सत्य अनुषया महान थी परिवार में रही थी परिवार में नहीं थी ऋषि आश्रम में थी पति ऋषि थे और स्वयं भी ऋषि पत्नी थी घर नहीं था उनका उनका आश्रम था अरुंधति महान बन गई पति के साथ रहकर तो उसका पति ब्रह्मज्ञानी था और अरुंधति भी कम नहीं थी संयम में नियम में और भगवान के साधना में पार्वती जी के साथ सत्संग करने की क्षमता थी अरुंधति में और शिव के साथ सत्संग करने की क्षमता थी वशिष्ठ जी में तभी वो महान बने तो ये क्षमता लाने के लिए भी तो उन्होंने भजन तप किया था हिमालय में रहे थे वशिष्ठ जी और अरुंधति योग वशिष्ठ में आता है वो कोई बाजार में या सोसाइटी में रहे होते तो इतनी योग्यता नहीं विकसित होती अरुंधति की अनुषया की गार्गी की मदालसा तो, तो दस चीजों से विकास होता है अध्यात्मिक एक तो आप कैसी जगह पे रहते हैं उससे भी आपकी साधना बढ़ती है और नष्ट होती है ऐसे फालतू जगह पे रहते तो धीरे धीरे साधना नष्ट होती है और अच्छी जगह पे रहते तो धीरे धीरे साधना का रंग लगता है तो स्थान दूसरा साहित्य ऐसा पढ़ते इधर उधर का कचरा पढ़ते हैं कि विवेक वैराग्य जगाने वाला साहित्य पढ़ते नहीं उसका कौन सा पढ़ते जप कौन सा करते भोजन कैसा करते दृश्य कैसा देखते विकार पैदा हुआ ऐसा देखते बार बार कि निर्विकारी नारायण की याद आए ऐसा देखते खुराक कैसा खाते संग कैसे लोगों का है इस प्रकार दस चीजों का मन पर बड़ा घड़ाई पतन या उथान में बड़ा भारी असर पड़ता है इसलिए उनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक संग दोष का प्रभाव पड़ता है हे राम जी साधु भी अगर बरातों में जाए शादी में शादियों में जाए तो साधु असाधु हो जाएगा और असाधु भी शमशान यात्रा में जाए तो उसको वही राग राग्येगा साधु बनने के रास्ते चलेगा अगर मुंडों का भोगियों का संग साधु करे तो साधु भी असाधु हो जाएगा और असाधु अगर सतपुरुषों का संग करे तो असाधु भी साधु होने लगेंगे आप लोग जो इतने साधु बैठे हैं, तो क्या ऐसे ही साधु हुए साधुओं का संग किया तब साधु हुए साधुओं का दर्शन साधुओं का वचन साधुओं का संग, साधुओं की सेवा करने से साधु तो आई तुम्हारे में जो कुछ थोड़ी बहुत आई बाप दादा की परंपरा से तो किसी को आई ऐसा लगता नहीं घर में बैठ के आई ऐसा तो लगता नहीं घर में बैठ के आई तभी भी किसी न किसी संत महापुरुष के संपर्क का संस्कार है घर में बैठके करते तो भी वो मंत्र दीक्षा और पुस्तक और उनका दिया हुआ नियम की ही कृपा है तो सतपुरुषों का तो समाज पर बड़ा उपकार है वे लोग सचमुच नादान हैं जो संतों से समाज को विमुख करने के लिए धृष्टता करते है अगर सच्चे संतों से समाज विमुख हो गया तो समाज को शांति कहां से मिलेगी सदाचार कहा से मिलेगा भाईचारा कहा से मिलेगा अगर समाज में भाईचारा लाना है तो संतों का ही तो प्रभाव प्रसाद की जरूरत है परस्पर देवो भव में नहीं तो फिर अशांति और बौम तो बढ़ ही रहे हैं वे लोग बहुत बड़ा काम करते हैं जो संत और समाज के बीच में सेतु बनने की कोशिश करते हैं बहुत उत्तम काम कर रहे हैं देश के लिए विश्व के लिए मानव जात के लिए और वे लोग बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। जो संतों और समाज के बीच में अश्रद्धा की खाई खोद रहे हैं बोले आजकल संत ऐसे हैं वैसे है अरे तो आजकल भगत भी ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, गया फलाना ये है फलाना ऐसा है फलाना डिंगणा है तो दूसरे तो के ऊपर दोष मरना या दोषी साबित करना तो आसान है लेकिन उसके गुण चुनकर अपने जीवन को उन्नत करना यह बुद्धिमानी है आज कल ना साधु आवाज है तो आज कल ना साधु ऐसा तो क्या सब साधु ऐसे हैं क्या अच्छा कोई साधु 19-20 हो गए हैं उसकी कोई गलती हो गई किसी भी कारण छोटे मोटे तो बाकी को उसके सदगुण तो देख जैसे कार में जाते जाते बस में जाते जाते किसी बस ड्राइवर आजकल के बस ड्राइवर ऐसे हैं एक्सीडेंट कर देते हैं तो क्या बस दूसरी बसों में नहीं बैठते हवाई जहाज के पायलटों से एक्सीडेंट हो जाता है विमान फ्लाइट क्रश हो जाते हैं समुन्द्र में सीधे डूब जाते हैं धड़ाक धुम हो के लाशें भी नहीं मिलती ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं। फिर भी दूसरे लोग जहाज में तो बैठते ही है ऐसे कभी कबार कुछ हो गया तो दूसरे लोगों को तो आध्यात्मिक रास्ते जाने देना चाहिए चलना चाहिए आए वो छे आते वो छे या फलाणों या रिंगणो छंका की नजर से देखते रहेंगे तो श्रद्धा बनेगा ही नहीं संतों में श्रद्धा बनेगा नहीं तो फायदा भी नहीं होगा श्रद्धा तो अंधी ही होती है देखकर मानेगा क्या तो बिना देखे मानने का नाम तो श्रद्धा है अरे अपने बाप के ऊपर भी तो श्रद्धा करना पड़ता तू बड़ा साहब हो गया अपने को चतुर समझता बुद्धू अपने बाप पर भी तो श्रद्धा किया तेरे बाप को तूने देखा क्या माँ ने कह दिया ये तेरा पप्पा है डीडी है तो डीडी डीडी करते अभी पक्का कह दिया कि मेरा डीडी देखा था क्या ये तेरा बाप है पे श्रद्धा करनी पड़ती है, इंजेक्शन पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि इंजेक्शन अच्छा होगा, हमारे को फायदा करेगा, तभी पैसे दे के हो। ऑपरेशन करता डॉक्टर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है बस में के ड्राइवर पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि हम बद्रीनाथ पहुंचाएगा हालांकि बद्रीनाथ के जाते जाते कहीं और जगह भी बस पूरी हो जाती फिर भी श्रद्धा करके बैठने दूसरे लोग बैठते जहाज में भी कई जहाज में जाते जाते कहीं पहुंच जाते हैं एक्सपायर हो जाते हैं मर जाते हैं एक्सीडेंट में फिर भी दूसरे लोग जहाज के पायलट पर श्रद्धा करते हैं तो मशीनों पर श्रद्धा करनी पड़ती है पायलट भी मशीन पर श्रद्धा करता है कि उड़ेगी आकाश में और फिर हमारे कंट्रोल में रहेगी लैंडिंग में मदद सिस्टम हुए क्या पता आकाश में उड़े फिर मशीन बंद हो जाए तो अरे ऐसा हो जाए तो तो कोई जहाज उड़ नहीं सकता लोहे के पंखों पर भी श्रद्धा करनी पड़ती हवाई जहाज के पुर्जो पर भी पायलट को श्रद्धा रखनी पड़ती है और लोगों को पायलट पर श्रद्धा रखनी पड़ती है तभी यहां से उठकर लंदन लंदन से उठकर नेरोबी नेरोबी से उठकर अमेरिका जहां भी जाता है कुछ लोग बोलते हैं ओ बापू हवाई जहाज में कथा करते इतने करोड़ रुपया खर्च हुआ ये हुआ लेकिन वो भी तो बिचार करो वो वो कथा करते हैं तो उनका घर का तो पैसा नहीं है जो लोग कथा सुनना चाहते हैं और हवाई जहाज में शेयर करना चाहते हैं उन लोगों की टिकटें को तो धन्यवाद देना चाहिए नहीं तो हवाई जहाज में बैठकर लेडी लेडे एक दूसरे के चमड़े चाटते रहते हैं और दारू पीते रहते हैं और वर्ल्ड टूर करते रहते हैं उनके लिए क्यों नहीं तुम्हारी लेखनी उठती अब मुरारी बापू के पीछे पड़े आदू खाके हट लो बदो खर्चो इससे तो वो खर्चा गरीबों की सेवा में लगा देना चाहिए तो जो लोग लिख रहे हैं गरीबों की सेवा में तो तुमने कितना सेवा में लगाया